पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से आज पावन भक्त माल कथा का छठा दिवस है कल की कथा और शेष है मैं पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हुआ उपस्थित संत समाज को नमन करता हुआ निवेदन करता हूं आज की कथा के यजमान हरबंशपुरा आई टी आई यमुनानगर से श्री बलवंत सैनी जी श्री ओम प्रकाश सैनी जी श्री हरकेश सैनी जी सुभाष सैनी जी लालचंद सैनी जी पवन सैनी जी और श्री अनिल भाटिया जी यमुनानगर से सहपरिवार वो मंच पर आए सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पधारे श्री रविंद्र महेश्वरी जी सहस्रमूर्त सहस्रपाद शुशिबावै सहस्रना पुषा शास्वते सहस्रकोटिुगधधारण नम गुरुब्रह्म गुरष्णु गुरुर्देव महेश गुरु साक्षा पर ब्रह्मा दसमे श्रीगुरव नमः नारायण नमस्कृत्यम नरम जीवन नरोत्तम देवी सरस्वती व्या ततो जय मुदीत यम प्रभंतुपेतृत दीपाए नृह का जुहव पुत्री तन्मयता तरपो मिने तम सर्वूतिद मुनिमानि ओं सहस्रशीरेखा पुरो सहस्राक्ष सहस्रपातस्वूमिस्मृत्वा पुरुका सर्वं दघर्वभूत यज्भा हुतामृत श्री सानी न महिमा तो ध्याग पाद विश्वा भूता मृत पुरुका पाद सीहान ततो तथो बिखम्स ततो तथ जायत विराज अतिपूरक अतः तपस्या भूमिमतु ऋच पार, पार, पार। तस्मा, तस्मा, तस्मा, जी, जो तस्मा, तस्मा जाता है। जी उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए श्री रोनकी राम जी सैनी और उत्तराखंड इच्छा से हमारे बीच में आई हैं भानु खन्ना जी उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए उज्जय महाराज श्री को पीताम्बर भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें श्री रविंद्र माहेश्वरी जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए उज्जय महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें श्री चेतन जी ओबराय भाटियानगर यमुनानगर कपिल वर्मा एंड मिसेस रेणु वर्मा जी यमुनानगर से आए हैं श्री राधा, राधा मुकुंद मंडल यमुनानगर राधा मुकुंद मंडल यमुनानगर के संयोजक श्री गोविंद गुलाटी जी राधा मुकुंद मंडल के प्रधान जयगोपाल गर्ग जी उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए उज्जय महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें श्री आर आर गुप्ता जी सह पत्नी यमुनानगर से श्री दिनेश भाटिया जी और प्रहलाद जी जो किच्छा रुद्रपुर से आए हैं किच्छा में प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा होती है वो उस कथा के अध्यक्ष हैं कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके साथ दिनेश भाटिया जी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्ज्वलन के लिए मंच पर आएं श्री दिनेश भाटिया जी प्रहलाद जी और श्री राकेश बंसल जी और राजेश शर्मा जी उनका सहयोग करेंगे पंचकूल्ला से आए श्री कैलाश चंद सरदाना जी चंडीगढ़ से श्री मनीष सूरी जी और उनके साथी हरेंद्र कुमार शैंटू प्रधान जी राजा राम जी और शादीलाल लाल मद्धू जी किशोरी जी जो खन्ना पंजाब से आए हैं उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे दारिद्रदुखबारणिका तोदनियाोपकारिक सदार्जिता शर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वादि शरण गौरी नारायणी नमोस्तु शर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति साम भयभस्त्रा नो दी दुर्गे दिवी नमोस्तु दी मैं उपस्थित यजमानों से निवेदन करता हूँ कि अपने बीच में उपस्थित पूज्य संत समाज का अभिनंदन करें माल्यार्पण करें तिलक करें और अपने बीच में जो पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र हैं श्री पवन जी विनायक साध्वी उषा जी और अपने समस्त संगीत पर जो संगत दे रहे हैं झा साहब और ढोलक पर इलेक्ट्रिक पैड पर बांसुरी वादक अपने भाई उनका भी सम्मान करें मैं निवेदन करता हूं साध्वी उषा जी से कि वो कृपया आए और पूज्य महाराज श्री के विषय में कुछ कहें बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि में रचना पालन और संघार ये तीन शक्तियां हैं रचना पालन और संघार तो तीन शक्तियां को कौन सी हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां इस सृष्टि की रचना पालन और संघार करती हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे माता पिता हमको ये जन्म देते हैं माता पिता तो इसलिए हमारे माता पिता भी ब्रह्मा जी हुए अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं खाने पीने का व्यवस्था हमारे पालन पोषण की जो व्यवस्था करते हैं वो हमारे माता पिता करते हैं तो हमारे माता पिता कौन हुए तो पालन करता ही विष्णु भी हो गए यही माता पिता जब संतान गलत रास्ते पर चलती है तो उसको ठीक रास्ते पर चलाने के लिए माता पिता क्रोधित होते हैं डांटते हैं सुधारते हैं तो हमारे माता पिता कौन हो गए शिव भी हो गए एक ब्रह्मा विष्णु महेश है जो इस सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे माता पिता जो हमको जन्म देते हैं और जिन्होंने हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और हमारा संहार भी करते हैं इसलिए हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा कि मातृदेवो भव पितृ देवो भव माता पिता की सेवा करो तो भगवत सेवा है ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे माता पिता और तीसरे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं वो ब्रह्मा विष्णु कौन हैं? तो सतगुरु देव भगवान हैं यहाँ के जो माता पिता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो हमारे शरीर के हैं माता पिता जब तक शरीर है तब तक हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन जब आएगी मृत्यु और हम चिता में जल जाएंगे ये शरीर गोविंदाए नम हो गया उसके बाद रह गई हमारी अकेली आत्मा तो इस आत्मा का साथी कौन है इस आत्मा का कौन उद्धार करेगा इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कौन कराता है तो वो होते हैं संत सतगुरु। तो मैं समझाना चाहती हूं कम शब्दों में समय का अभाव है मैं यही बताना चाहूंगी कि संत संतान को जन्म नहीं देते बल्कि संत क्या करते हैं एक साधक को जन्म देते हैं उनके भीतर एक शिष्यत्व प्रभु की भक्ति को प्रदान करते हैं अपने मुखार से अपने श्रीवचनों से हमको सत्संग सुना सुना करके हमारे हृदय में भक्ति की स्थापना करते हैं सत्संग सुना सुना करके हमारा मन जो भटक रहा है उस भटके हुए मन को परमात्मा की ओर लगाते हैं इसलिए कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्म तस्मय श्री गुरु वे पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज जहां भी आप जाते हैं वो पावन वृंदावन बन जाती है धरती साधारण नहीं रहती यहां पर भी देखो कितना सुंदर सबका चेहरा हर्षाया है सब भक्तों का मन हर्षाया है क्या क्या कहते हैं भक्त लोग और कहते हैं हम तो हमारा मन तो रंग रंग गया इस रस में रंग गया बस केवल कथा में एक ही दिन रह गया हमारे दिल को कुछ हो रहा है क्या क्या शब्द क्या क्या भाव भक्त लोग लाते हैं तो इसका कारणभूत क्या है सत्संग है काकी संत परम हितकारी रे साधु संत परम हितकारी रे साधु हमारे इस दुनिया में परम हितेशी अगर है तो केवल संत हैं गुरु हैं करोड़ों जन्मों के माता पिता मित्र संबंधी भी हमारा कुछ नहीं कर इस बार ये मानव जन्म मिला है और इस मानव जन्म की सार्थकता हमको मिल गई जो कि हमको असानिध्य पूज्य श्री महाराज जी का मिला है इसलिए कम शब्दों में कहूंगी भक्त जन कहते हैं आपके ऊपर ऐसी कृपा कैसे हो गई तो हमारा तो यही उत्तर होता है अखा पूछ दिया सारिया कि सारिया प्रेम वाले रंग दिया आज की पावन भक्तमाल कथा का अमृतपान कराएं पूज्य महाराज से समस्त भगवते कृष्णाया कुंठ मे दसेसेराधारधर सुधासी सिंह कुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे हे कृष्ण करुणासिंधो सिंधो जगत पावने वैष्णवे वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुण्य इनके पद वंदन की नाशत विघन बार बार वंदन करू ना भा भाए काढ़ का भावे दू भक्तमाल दे हरी जू आए विराज कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद पीछे जोर हूँ सोता है रसखान, खान दिन के शक्ल मनोरथ पूज बहु श्री भगवान हाथ जोड़ वंदन करूं धरू चरण पर शेष ज्ञान भक्ति मुहे दीजिए परम पुरुष जगदी दया दृष्टि ऐसी करो करुणामय घन श्याम सब तज तव सुमिरन करू भगवन या नाम तिहारो हे हरी सब मंगल को मोह ज्ञान नयन या सो खुले मिटे सकल सब कुछ दीना आपने भेंट करूँ क्या नाथ नमस्कार की छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं भूलूंगी ना मैं तेरा नाम ya ki जहर का प्याला पीना पड़े रो रो कर चाहे जीना पड़े ये दीवानों का पंथ संसारी समझ नहीं पाते आता है जिनकी समझ में वो कुछ कह नहीं पाते अन देखे से प्यार हो जाना ये कोई साधारण बात है जिसको कभी देखा नहीं और प्यार इस कदर परवान चढ़ा दुनिया का हर सुख दुख से भी बदतर लगने लगा मीरा को कोर भोजराज मीरा के पति देव मीरा से कम प्यार नहीं करते थे एक बार तो मीरा ने कहा था कूरभोजराज को कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं मेरी भक्ति में किसी प्रकार भी कोई व्यवधान नहीं आता आप हर प्रकार से मेरा ध्यान रखते हैं मैं आपको कोई संसारिक सुख तो दे नहीं सकी क्योंकि मैंने अपने आप को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया है मेरी एक इच्छा है मैं इस शरीर से नहीं तो दूसरे शरीर से आपकी सेवा करना चाहती हूं कुंर ने कहा मतलब मीरा कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लो मैं दोनों की सेवा करूंगी मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के सेवा, उनकी कामना के सिवा कोई और दूसरी कामना नहीं है लेकिन एक कामना मेरे मन में है कि आप इतना मेरा ध्यान रखते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ करूं। आप दूसरा विवाह कर लो जिससे कि आपकी वंश परंपरा भी चले आपको संसारिक सुख प्राप्त हो आपका घर बसे आप सुखी रहें मैं दोनों की सेवा करूँगी मैं दोनों की दासी बनकर रह आप दूसरा विवाह कर लो कुंवर भोजराज ने स्वीकार नहीं किया मीरा में आसक्त थे जब मीरा का विवाह नहीं हुआ था तो कुंवर भोजराज अपनी बुआ से मिलने के लिए आया करते थे मीरा की जो ताई जी थी वो कुर भोजराज की बुआ थी राणा संग्राम सिंह की बहन थी मीरा ने अपने हृदय को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया था सपने में मीरा का विवाह भी हो चुका था गिरधर गोपाल से अपनी रचना में मीरा लिखती है माई माने सपने बरी गोपाल अरे माँ मैंने सपने में गोपाल से विवाह कर लिया घर वाले जब भी विवाह की चर्चा करते मीरा अनमनिषी हो जाती दुखी हो जाती दूर हट जाती चर्चा सुनना भी पसंद नहीं करती थी कुंवर भोजराज जब भी कभी अपनी बुआ से मिलने आता मीरा की ताई जी बुआ से मिलने आता तो मीरा पर उसकी दृष्टि पड़ती, उसका आकर्षण हो गया मीरा के प्रति जब प्रेम इस कदर विक्रम कुर भोजराज का बढ़ा तो मीरा से कह दिया मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं मैं आपको अपनी अर्धांगनी बनाना चाहता हूं मीरा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया मैं तो किसी की हो चुकी हूं एक बार तो सुन करके भोजराज को धक्का लगा कौन है वो जिसको तुमने अपना दिल दिया है तो मीरा ने स्पष्ट शब्दों में गिरधर गोपाल की तरफ इशारा करके कहा ये मेरे सर्वस्व है इनके सिवा कोई दूसरा मेरे हृदय में, में बा नहीं सकता कई दिन तक ये चर्चा चलती रही अंत में कुंवर भोजराज ने मीरा को कहा कि मीरा देख तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह तो कराएंगे ये तो निश्चित है अपने बेटी को कौन घर में रखता है शेषनाग जो पूरे ब्रह्मांड का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं वो भी अपनी बेटी स्लोचना को घर में नहीं रख सकते। जब मेघनाथ ने स्लोचना का हरण किया था शेषनाग ने कहा कि मैं छुड़ा के लाऊंगा तो शेष नाग जी को समझाया गया आपके अंदर शक्ति है आप सुलोचना को अपनी बेटी को छुड़ा के ला सकते हैं मानते बात को लेकिन आप ये भूल गए क्या आप अपनी बेटी सुलोचना को अपने घर में रखेंगे दूसरा तो कोई विवाह नहीं कराएगा आप भली ब्रह्मांड का भार अपने शीश पर धारण करते लेकिन बेटी को घर में नहीं रख पाएंगे बेटी का बोझ आप उठा नहीं सकेंगे इसलिए इसमें भलाई है आप मेघनाथ को अपना जमाई स्वीकार कर ले करना पड़ा कुरु भोजराज ने कहा मीरा को देख देवी तुम हट करियो शादी नहीं कराऊंगी शादी तो आपकी होगी से नहीं करोगे तो किसी और से हो जाएगी घर वाले आपको रखेंगे नहीं अपने पास और माता पिता कब तक बैठे रहेंगे इसमें आपकी भलाई है आप मुझसे विवाह करा लो किसी और से विवाह होगा तो शायद आपकी भक्ति में भजन में विघ्न हो मैं सत मीरा तुमको कहता हूं तुम मुझसे विवाह कर लो मैं तुम्हारी भक्ति में कभी विघ्न नहीं करूंगा जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा आपके साथ साथ मैं भी भजन में लगूंगा मैं भी अपना उद्धार कर लेकिन मीरा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंत में मीरा बोली मैं आपसे विवाह कर सकती हूं लेकिन मेरी एक शर्त है भोजराज बहुत प्रसन्न हुए कैसी भी शर्त सही स्वीकार तो कर लिया ना विवाह करना प्रसन्न हो गए भोजराज ने कहा जो भी आपकी शर्त है देवी आप कहिए, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूं लेकिन आपको विवाह मुझसे करना पड़ेगा मीरा ने कहा बिल्कुल ठीक लेकिन मेरी शर्त है क्या मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं करेंगे ये वचन देते हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं कर सकते आप ये वचन देते हो तब तो मैं आपसे विवाह करने को भोजराज ने स्वीकार कर लिया विवाह हो गया ससुराल डोली पहुंच गई जब तक भोजराज रहे इस दुनिया में तब तक मीरा की भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ा यहां तक कि संग्राम सिंह मीरा के ससुर थे जब तक रहे तब तक मीरा की भक्ति में कोई विघन नहीं पड़ा मीरा की भक्ति में विघ्न तब पड़ा जब पूर्व भोजराज मीरा के पति और मीरा के ससुर संग्राम सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हो गए उसके बाद सिंहासन पर बैठे हैं विक्रम सिंह विक्रम सिंह जब गद्दी पर बैठे उसके बाद फिर मीरा के ऊपर अत्याचार हुए मीरा ने जहां भी राणा शब्द का प्रयोग किया वो ससुर के लिए नहीं किया मीरा के पदों में जहां भी राणा शब्द का प्रयोग हुआ है वो विक्रम सिंह के लिए कुंवर भोजराज मीरा का पूरा ध्यान रखते थे उन्होंने तो मीरा के लिए एक अलग से मंदिर भी बनवा दिया था एक बार कुर भोजराज युद्ध में गए अधिक घायल हो गए किसी भी प्रकार घर तो पहुंच गए लेकिन खाट पे लग गए पूरे शरीर में घाव ही घाव हो चुके थे पूरे शरीर में वैद्य के द्वारा उपचार किया गया पट्टियां बांध दी गई वैद्य जी ने कहा कि हिलना डुलना मना है चलना फिरना मना है घाव अधिक हैं, पट्टियां बंधी हैं उस समय टांकों का सिस्टम तो था नहीं कि टांके लगा दी जाएं। पूरा आराम करना है ऐसी स्थिति में मीरा ने अपने पति कुंवर भोजराज की सेवा की एक दिन मीरा ध्यान में चिंतन में खोई थी आंख बंद के ध्यान चल रहा था लुका का खेल ठाकुर जी छुपे हैं सब सखियां ढूंढ रही हैं वृंदावन की निकुंजों में ये लीला भीतर चल रही थी मीरा भी सखी भाव में थी भीतर से मीरा माधवी नाम की सखी के भाव में वो भी निकुंजों में अपने प्रीतम को ढूंढ रही है दिव्य वृंदावन धाम कैसा वो धाम है उसके लिए मीरा कहती है सखीरी मोहे लागे ब्रिंदा बनने को सखीरी मोहे लागे ब्रिंदा बनने को खेमटा सखीरी मोहे लागे ब्रिंदा बनने को सखीरी मोहे इसमें पंक्ति आई है कुंजन कुंजन राधिका कुंजन कुंजन राधिका मीरा को भाव देह प्राप्त हो चुका था माधवी सखी के भाव में भीतर लीला प्रारंभ हो गई है दिव्या वृंदावन सामने प्रकट है ठाकुर जी छुपे हुए हैं सब सखियां ढूंढ रही हैं कहीं मिल ही नहीं रहे कहा है जब ढूंढा नहीं मिला फिर अंत में जोर से सखी चिल्लाई जोर से पुकारा आप कहा छिपे हो एक बार बंसी बजाओ फिर ठाकुर ने हल्की सी बंसी बजाई जिधर बंसी की धुन जिधर से उधर भागी राधा नहीं कुन कुंजन फिर तेरा तेराधिकाजन कुंजन तेरा ओ शब्द सुनत मुरली को सखीरी मोह लागे बेदावन सखीरे मोह लागे बेतावन ओ शब्द सुनत मुरली को सखीरी मोह मोहे मोहे मोहे मोहे लागे को। लागे कुंजन कुंजन फिरत तो राधिका शब्द सुनत मुरली को जब उस कुंज में पहुंची जहां से वंशी की धुन आई राधानी से पहले सखी वहां अवलोकन कर रही थी अन्वेषण रही ठाकुर जी का माधवी सखी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर ठाकुर जी के दर्शन करके तुरंत राधारंगी रानी की तरह मुंह करके बोली देखो प्रीतम मिल गए हैं पकड़ो उसी समय ठाकुर जी भागे आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे माधवी सखी ये माधवी सखी कौन है बोलो मीरा बाई बाहर से मीरा बैठी है ध्यान में आंखें बंद हैं और भीतर निकुंज लीला चल रही है भीतर ही जैसे आप लोग इस शरीर से लेटे होते हो बिस्तर पर और सपने में घूम रहे होते हो ऐसे ही ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना, बरसाना बना देता है भीतर वृंदावन मेरा तन और मन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 भीतर लीला चल रही है कि ठाकुर जी भागे पीछे पीछे माधवी सखी भागी पकड़ने इधर मीरा का शरीर उठा वो भी भागा पास में मीरा के पति घायल अवस्था में पूरा रेस्ट बता रखा था वैद्यों ने बिल्कुल हिलना डुलना नहीं घाव अधिक हो चुके हैं घाव कहीं फट ना जाए पटियां पूरे शरीर में बंद है कूर भोजराज लेटे लेटे देख रहे हैं कि मीरा उठकर अचानक भागी ऊपर की अटारी की घटना है खिड़की खुली थी दूसरी मंजिल पे मीरा भागी और ठाकुर जी एक निकुंज में जाके छुप गए मीरा ने देख लिया और मीरा ने भी खिड़की खोली द्वार खोला निकुंज का और लगी भीतर प्रवेश करने और इधर क्या बाहर लीला हो रही है शरीर की सुध नहीं सचमुच में खिड़की खोल दी ऊपर की अटारी की मीरा ने और पति पतिकुण भोजराज देख रहे हैं ये मीरा क्या कर रही है और खिड़की पे चढ़ के जो ही लगी कूदने पति घबराए ये क्या हो रहा है मीरा नीचे क्यों कूद रही लेकिन मीरा आवेश में थी मीरा तो अपने शाम सुंदरी की निकुंजी में प्रवेश कर रही थी भीतर चिंतन में बाहर का तो होश था ही नहीं जैसे होता ना बच्चे स्वपन में बाथरूम कर रहे हैं और सचमुच में हो जाता है ऐसी वो तो ध्यान में ठाकुर जी को पकड़ने के लिए भागी लेकिन सचमुच में भी भागने लगा होश ही नहीं बाहर के शरीर की और जो ही मीरा खिड़की से नीचे लगी कूदने रहने गएगी तो मीरा मर ही अपने शरीर की भी चिंता की उस समय झटका मार के एकदम उठे मीरा को पकड़ने के लिए मीरा को पकड़ लिया पूरे घाव फट गए खून बहने लगा कुंवर भोजराज आलिंगन बद्ध करके मीरा को पकड़ तो लिया मीरा को बचा तो दिया अब मीरा को होश आई अब अपने मीरा वाले भाव में लौट आई अब वो प्रकृतिस्थ हुई है अब उसको होश आया जब मीरा को होश आया अंदर की लीला तिरोहित हो चुकी थी मैं माधवी नाम की सखी अपने प्रीतम को पकड़ने के लिए राधा रानी की सहायता कर रही थी ये लीला अंतरहित हो गई बाहर का होश आया जो ही मीरा को बाहर का होश आया उसने अपने आप को देखा अपने पति के आलिंगन में बद्ध एकदम पीछे हट गए। पूरा स्खून टपने लगा पति के शरीर से मीरा ने कहा आपने क्या किया आपने प्रतिज्ञा की थी मेरे विवाह से पहले कि तुम्हारी इच्छा बिना मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा यह आपने क्या किया आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी यदि आपद धर्म था आप धर्म में कोई दोष नहीं था यद्यू उन्होंने अपनी सफाई भी दी कि मेरा, मैंने कोई स्पर्श करने के लिए स्पर्श नहीं किया तुम प्रेमावेश में अपने आप को भूल चुकी थी तुम तो खिड़की से नीचे कूद रही थी तुमको होश ही नहीं था मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए सब किया है मीरा ने कहा भली रक्षा के लिए की है जो वचन था मेरी इच्छा के बिना आप छो बिना आपने स्पर्श तो कर दिया आपकी प्रतिज्ञा टूट गई विक्रम सिंह को बहुत कुंवर भोजराज को बहुत कष्ट हुआ जैसे घर संतान के बिना ब्राह्मण ज्ञान के बिना ऐसी क्षत्री आन के बिना उसकी कोई कीमत तो नहीं रहती मैं क्षत्रिय धर्म से पतित तो हो गया हूं मैंने की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी है अब मुझको जीने का कोई अधिकार नहीं मैं अपने आप को मृत्यु दंड देता हूं वो घाव फिर भरे नहीं खून अधिक बह चला था मृत्यु सैया पे लेट गई शरीर छोड़ते समय मीरा पास में थी। रोते हुए मीरा के आगे हाथ जोड़कर उनके पति कूर्ण भोजराज बोले कि मीरा मैंने सदा इस बात का ध्यान रखा कि मेरे कान से तुम कभी कोई कष्ट ना पाओ कोई दुख ना पाओ तुम्हारी भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघन ना आए कोई व्यवधान ना आए मैंने बहुत कोशिश की ये मानकर के मैं कोशिश करता रहा तुम्हारी सेवा करता रहा तुम्हारी भक्ति को मैं बचपन से जानता था मैंने बुआ जी के मुख से भी बहुत बार सुना था और इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया कि तुम कहीं और जाओगे न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हारी भावनाओं को मैं बचपन से जानता था तुम्हारे लिए मैंने तुमसे विवाह किया था पति होकर भी मैं तुमको पवित्र भाव से एक भगत के भाव से देखता था केवल इसलिए कि तुम्हारी भक्ति से मेरा भी उद्धार हो जाएगा हमने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की बाद में देखते हैं ध्यान रखते हैं अपने भक्तों के भगत का ख्याल पहले रखते हैं प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़ जाए इसलिए मेरा मैंने आपसे विवाह किया था और आपके सेवा की लेकिन मुझको दुख है